सृष्टि के कण कण में व्याप सबके अंदर अंतर्यामी रूप से जो प्रेरणा दे रहे उस पर ब्रह्मा परमात्मा को सबसे प्रणाम करते हुए महापुरुष द्वया उनके चरण में भी प्रणाम करते हुए समस्त दृष्टिकण और जिज्ञासु तो सबको अभिवादन करते हुए रिक्वेरिया जो ऐतरीय उपनिषद है उसको लेकर हम विचार में प्रवृत्त हो अभी तक ये चिंतन हुआ परमात्मा ने ये सृष्टि तो की किस प्रकार सृष्टि की हमारी सृष्टि कैसी भी सृष्टि बता रहे हैं लोकपालों को भी निर्माण किया लोक का भी निर्माण किया उसके बाद ये जो लोकपाल है देवतों ने प्रार्थना किया भगवान ऐसा एक शरीर बना दीजिए जिसमें आश्रित होकर जिसमें रहकर हम अन्नादि का ग्रहण करें हम लोगों को कोई न कोई आश्रय दे सारे देवतों का प्रार्थना सुनकर भगवान ने ये अलग अलग जो है अलग अलग पिंड है गाय से लेकर सारे जितने भी पिंड है ए देवतों के सामने उपस्थित किया किंतु देवता उनको देखकर प्रसन्न नहीं हुए। बाद में मनुष्य के आकृति के समान एक पिंड लाया तभी सारे देवता प्रसन्न हो गए अब ये सृष्टि के द्वारा श्रुति ये समझाना चारे देखिये किसी आख्याय के पीछे एक रहस्य रहता है तो परमात्मा ने जो जो सृष्टि किया गाय से लेकर सारे प्राणियों की इसमें मनुष्य श्रेष्ठ है ये संकेत दे रहे मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है पीछे बताया था इसी शरीर में रहते हुए वो सुकृत कर्म कर सकते हैं पुण्य कर्म कर सकते हैं। और पुण्य कर्म करते हुए शुद्ध अंतकरण के द्वारा जो श्रेष्ठ है जगत का भरता है जगत का उस तो स्वरूप को भी जान सकते हैं। इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ माना उसके बाद सारे देवता इस शरीर में प्रवेश हो गए। तो प्रवेश का मतलब ये है पहले शरीर बना दिया उसके बाद प्रवेश हुआ ऐसा नहीं कुलाल ने घड़ा बना दिया आकाश बाद में प्रवेश हुआ ऐसा नहीं जिस समय में घड़ा बना दिया उसी समय में आकाश पृष्ठ होगा किंतु समझाने के लिए पहले कुलाल ने घड़ा बना दिया उसके बाद उसमें आकाश प्रवेश हो गया समझाने के किंतु एक काल में हो रहे अथवा आपने दीपक जला दिया तो अंधकार भाग गया बोलते दीपक जला दिया अंधकार भाग दिया। तो दीपक जलाना पहले अंधकार भागना बाद में ऐसा नहीं एक क्षण में हो रहे। दीपक जलाना ही अंधकार का नाश वहां कार्यकारण भाव नहीं रहता है देखिए जहां कार्यकारण भाव होता है वहां पूर्व और उत्तर संबंध रहता है लक्षण भी किया है कार्य अव्यवहिता पूर्व क्षणत्व कार्य के अव्यवहित पूर्व क्षण में जो रहता है उसी का नाम है कारण और कारण अव्य उत्तर क्षण ये कार्य है तो कहने का तात्पर्य जो भी आप कार्य भी उत्पन्न करने वाले कार्य को निर्माण करने वाले उसके पूर्व क्षण में जो रहता है अव्यवहित होना चाहिए उसी का नाम है कारण घाट का सभी को कारण नहीं माना जाता है अव्यवहित पूरा होना चाहिए साथ में अव्यवहित थोड़ा पहले साथ में नहीं रहता है अन्यतः जमीन में पड़ी हुई मिट्टी है वो घटके प्रति कारण नहीं होती जो कुलाल ने तैयार करके रखी हुई मिट्टी गोला बनाकर वो घटके प्रति कारण अव्यहित पू होना चाहिए थोड़ा अंतर ज्यादा नहीं जंगल में पड़ा हुआ दंड लकड़ी वो घटके प्रति कारण नहीं है अभी कुलाल के हाथ में जो दंडा है वो घटके प्रति कारण होता है अव्यहित पूरे होना चाहिए तो कार्य के थोड़े से समय ज्यादा ने थोड़े समय पूर्व में जो रहता है उसको बोलते हैं कारण और कारण के थोड़े उत्तर क्षण में जो होता है वो कार्य है तो कहने का तात्पर्य कार्य और कारण में पूर्वत्व और उत्तरत्व संबंध रहता है एक पूर्व में रहेगा एक पश्चात रहेगा वहीं कार्यकर्ण भाव बनता है एक काल मेरी दो हो तभी कार्य भाव नहीं बनता है अभी देखिए आपने प्रकाश जला दिया अंधकार भाग दिया तो प्रकाश जलाया वो कारण है अंधकार भागा ये कार्य है नहीं कह सकते आप प्रकाश जलाना ही अंधकार की निवृत्ति एक क्षण है तो एक क्षण होने से वहां कार्यकारण भाव नहीं होता है तो वैसे ही यहां ये परमात्मा ने शरीर बना दिया उसके बाद प्रवेश वैसा नहीं ये समझाने के लिए क्रम एक है जैसा वहां भी देखे आप समझाने के लिए क्या कहते बच्चों को देखो मैंने दीपक जला दिया अंधकार भागा है क्या नहीं तो अंधकार भाग गया समझाते समय आप पहले मैंने दीपक जला दिया उसके बाद अंधकार भागा ये व्यवहार करते किंतु विचार करना और व्यवहार करना दोनों अंतर है विचार करने पर आपने प्रकाश जला दिया उसके बाद अंधकार भागा नहीं उसी समय में वैसे ही शास्त्र समझा रहे ना तो पहले शरीर बना दिया उसके बाद प्रवेश हुआ नहीं एक क्रम बता रहे जैसा प्रश्नोपनिषतादी में अन्यत्र भी आया है। इस शरीर से जो उत्क्रमण तो कोई ना कोई करता निश्चय तभी जाके शरीर मुर्दे जैसा लकड़ी जैसा पड़े रहता है उसको कहते हैं वो मर गया करके तो अभी वहां उत्क्रमण करते समय बता दिया पहले जीवात्मा निकलती है उसके बाद प्राण निकलता है उसके पीछे पीछे इंद्रिय निकलती है। ये उत्क्रमण की प्रक्रिया कौन तो स्पति बोल रहे प्रश्न तो का मतलब इस शरीर से पहले जीवात्मा गया उसके बाद प्राण गया उसके बाद इंद्रिय गया ऐसी बात नहीं गए एक साथ अलग अलग नहीं हो सकता है तो किन्तु श्रुति ऐसा क्यों बता रही उसमें प्रधानता को लेकर जैसा मान जी जो राजा है अपना जो पहला राज्य छोड़ के अन्यत्र जाना चाहता है सबसे पहले राजा वहां से निकलता है उसके बाद मंत्री और उनके पीछे पीछे प्रजा ऐसा नहीं एक साथ निकालते किंतु राजा प्रदान है उसके बाद मंत्री का अधिकार है उसके बाद प्रजा है वैसा ही इस शरीर का राजा है जीवात्मा राजा बन के बेटा है तभी वो भोग कर रहे हैं ना वो शरीर का शरीर को क्षेत्र कहा जाए उसका मालिक है वो तो ये प्रदान हो गया और मंत्र का जो और प्राण आदि करते हैं। उस शरीर में दूसरा जो महत्ता है प्राण का कल ही बताया था चेतन्ने के बाद दूसरे नंबर में शरीर में यदि प्रधानता है प्राण क्योंकि प्राण के बिना कोई कार्य नहीं होगा इसलिए छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है प्राण ही माता है प्राण ही पिता है प्राण ही है समाना तो वहां शिष्य के मन में जिज्ञासा हो गए भगवान ये प्राण माता पिता कैसे हो सकते ये तो हमने सुना नहीं है प्राण को अब माता मान रहे प्राण को पिता मान रहे प्राण को गुरु मान रहे तभी वहां आचार्य ने दृष्टान्त के द्वारा समझाया युक्ति के द्वारा देखो जब तक माता पिता जीवित है गुरु जीवित है और उस माता पिता को कोई ऐसा अपशब्द बोल दिया अथवा तो आंख उठा करके देख दिया गुस्से से तभी विचारवान विचारक विद्वान पुरुष का ये तो माता का पिता का हत्यारा है ये माता पिता का हत्यारा है क्योंकि माता पिता को ऐसा शब्द बोल दिया गुरु को ऐसा शब्द बोल दिया इसलिए गुरु का हत्यारा है क्यों अपशब्द प्रयोग करने और वही शरीर से माता पिता का हो गुरु के हो प्राण निकल गया अभी जाके माता पिता को जाके जला रहे अग्नि में क्या कोई बोलते उन्होंने अपने माता पिता को जला दिया कोई भी नहीं बोलते अरे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अभी एक शब्द प्रयोग किया था तभी उसको निंदा कर रहे थे केवल तुम शब्द प्रयोग किया माता पिता हाँ माता को तू शब्द प्रयोग होता है कोई आपत्ति नहीं पिता में तुम शब्द प्रयोग नहीं होता क्यों ऐसा लोग भी बोलते तू कहां गई थी ऐसा प्रयोग करते पिता को तू कहां गया था ये नहीं होता है कारण ये है जहां अत्यधिक प्रीति होती है प्रेम वहां ये वचन है सम्मान भूल जाते इसलिए माता को तू शब्द प्रयोग करते पिता को तू शब्द प्रयोग नहीं होता है। तो आपा शब्द कहने से विद्वान विचारकों ने कहा ये माता पिता का हत्यारा है गुरु का हत्यारा है आज उनका शरीर जला रहे गाड़ रहे सब कुछ कर रहे प्रशंसा कर रहे उसकी क्यों अंतराये क्या शरीर तो पहले भी वही था अभी भी शरीर वही है बस इतना है पहले प्राण था अभी प्राण नहीं इसलिए ये शिष्य पहले एक शब्द से निंदा कर रहे थे इसका मतलब ये इस सिद्ध होता है प्राण ही पिता है प्राण ही माता है और प्राण जाने के बाद वो कुछ भी कर दीजिए उसकी प्रशंसा ही करेंगे काटने पर भी जलाने पर इसलिए प्राण है शरीर में ये दूसरा नंबर का है तो उसके बाद ये इंद्रिया है ये तीसरे नंबर के उसको लेकर वहां श्रुति ने बताया पहले ये जीवात्मा निकलती है उसके बाद प्राण निकलता है उसके बाद इंद्रिय है। इसके मतलब ये नहीं एक साथ जा रहे सब अलग अलग नहीं जा सकते तो भी ये जो बता दिया मुख्यत्वादि को लेकर वैसे ही यहां प्रवेश भी है एक साथ हुआ है अलग नहीं सृष्टि होते हुए प्रवेश हो गए किन्तु यहां समझा रहे किस प्रकार है वो देवता समष्टि और बृष्टि को भेद करने के लिए ये देवता सभी इस शरीर में प्रवेश किया इसका मतलब हमारे शरीर में सबके एक महीने सभी के अंदर कहां कहा प्रवेश किया सोचने कल बता दिया अग्नि है वाणी बनकर के मुख में प्रवेश किया अग्नि ने और वायु है प्राण बनकर के नासिका में प्रवेश हो गया सूर्य है चक्षु बनकर के नेत्र में प्रवेश गोलक में अर्थात इसका अनुग्रहक बन गया और दिशा है स्रोत्र बनकर के इस कानों में प्रवेश हो गया औषधि और वनस्पति दोनों में भेद है एक बार फल देकर जो नष्ट होती है औषधि बार बार जो फल देती है वनस्पति ये में बन करके शरीर में प्रवेश हो गए और चंद्रमा मन बन करके इस हृदय में प्रवेश हो गया और मृत्यु है ये अपान नाम का प्राण बन करके नाभि में प्रवेश हो गया और ये जल है उत्पत्ति का कारण जो वीर्य है रेत बनकर के उपस्तम प्रवेश हो गया इस प्रकार अलग अलग देवता अलग अलग स्थान में प्रवेश हो गए। उसके बाद देवताओं का तो स्थान तो मिल गया की। उसके साथ परमात्मा ने और दो सृजन किया था भूख और प्यास अभी उनको कौन सा स्थान है कहां देंगे देवतों को तो स्थान मिल गया बैठने का वे भूख और प्यास है उनके भी स्थान होना चाहिए उतने में वो भूख और प्यास वहीं खड़े होकर देख रहे थे अरे सारे देवतों को तो स्थान तो दे दिया हमारा कोई स्थान तो मिला ही नहीं हम क्या करें तो आगे के मंत्र में प्रार्थना कर रहे हो तम अशनाय पिपा से अभ्रुताम तम बोलते तो उस परमात्मा से ईश्वर से अरे पितामह आपने तो सारे देवतों को तो स्थान तो दिलवा दिया वो तो बैठ गए तो हमने क्या अपराध किया है तो इसलिए जो हम लोगों को भी कुछ ना कुछ स्थान दीजिए इसलिए बोल रहे हैं अशनाया पिपाश है भूक और प्यास अभी किसी के मन में ये शंका अरे भूख और प्यास कैसा बोलेगी क्या बोल सकते हैं क्या तो इसलिए भूख और प्यास भी बोल सकते उसके देवता के द्वारा स्ुति में आया है पृथ्वी बोली जलने बोला इस प्रकार आता है स्ुति में आता है इसका मतलब है ये आख्यायिका के द्वारा समझा रहे हमको इसके द्वारा समझा रहे ये भू किसका धर्म है ये समझा रहे तो ये बोल रहे अशनाय पिपाशे भूक और प्यास ने अभ्रूता अभ्रूता मतलब कहा क्यों कहा सभी देवतों को आश्रय तो मिल गया जैसा मान दीजिए कोई महात्मा लोग अथवा तो पंडित लोग गए भंडार में सभी बैठ गए और दो को जगह नहीं मिला तभी पूछेंगे ये जमान से हम कहा बैठे हमारा तो जागा दीजिए तो वैसे ही यहां ये भूख और प्यास ने परमात्मा से पूछा तो हमारा भी कुछ ना कुछ आश्रय दीजिए तो ये अवृता आवाभ्याम अभिप्रजाने आवाभ्याम तो हमारे लिए भी आश्रय का चिंतन करो कुछ ना कुछ आश्रय देजिए जिसमें हम भी निवास कर सकते हमारा भी कुछ ना कुछ स्थान मिले ये प्रार्थना किया भूख और प्यास ने किससे परमात्मा से किंतु परमात्मा ने सोचा अरे भूख और प्यास तुम तो तु धर्म हो दो होता है एक धर्मी होता है एक धर्म होता है जैसा नील कमल कहा दिया अब यहां दो शब्द एक नील है एक कमल है तो नील है वो धर्म है कमल है धर्मी है नील कमल में रहेगा कमल नील में नहीं रहता है सफेद शर्ट है बता दिया तो यहां दो है सफेद और शर्ट तो सफेद क्या है वो धर्म है और शर्ट हो गया धर्मी उसी का नाम है विशेषण कहते हैं एक विशेषण होता है एक लक्षण होता है यद्यपि विशेषण ही लक्षण बनता है देशा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म शिष्य ने प्रश्न किया भगवन आपने तो बता दिया ब्रह्म को जानना चाहिए ब्रह्म विदापनोति परम ये तो बता दीजिए ब्रह्म का लक्षण क्या है जिसको जाने तो बोलो सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म ठीक है सत्य है ब्रह्म है ज्ञान है ब्रह्म है अनंत है ब्रह्म है और नील घट नील कमल देखिये हां नील कमल प्रयोग कर रहे वहां सत्यम ब्रह्म कह रहे तो ये नील कमल है कमल का विशेषण है और सत्यम ब्रह्म ये लक्षण है तो अंतर क्या दोनों में लक्षण और विशेषण में कोई ना कोई अंतर होना चाहिए ये विशेषण क्यों नहीं माना अपने ब्रह्म का सत्यम विशेषण है करके विशेषण नहीं माना उसको लक्षण माना है बस यही अंतर है विशेषण और लक्षण में विशेषण होता है अपने सजातीय जो पदार्थ है उसको व्यावर्त करता है नील कमल कहाने से जो सफेद कमल है लाल कमल है उसको व्यावृत करता है अन्य किसी को नहीं जैसा सफेद शर्ट कहाने से अन्य जितने भी शर्ट है उसको व्यावृत्त किया कुर्सी को व्यावृत नहीं करेगा वो अथवा घट को व्यावृत नहीं करेगा अन्य जितने भी शर्ट है उसको व्यावृत करेगा तो सजातीय मतलब जितने भी जो कमल रूप जाति वाले हैं उसको व्यावृत्त कहा ये विशेषण है लक्षण होता है विजातीय या व्यावृत्ति दूसरे का जो व्यावृत्त करता है ये लक्षण होता है जैसा पृथ्वी का लक्षण क्या है कंध अभी देखिए गंध को विशेषण आपने नहीं माना लक्षण माना नील कमल में नील को आपने विशेषण माना और पृथ्वी में जो गंध है उसको लक्षण माना क्योंकि नील कमल में रह रहे गंध भी पृथ्वी में रह रहे पृथ्वी वहां आश्रय है गंध के यहां कमल है नील का आश्रय है किन्तु एक को आप विशेषण मान रहे और दूसरे को लक्षण मान रहे बस यही पृथ्वी का लक्षणगंध इसलिए है वो जलादि को व्यावृत्त कर रहा है विजातीय है वो पृथ्वी का विजाती है जल है वायु है तेज है सब व्यावृत्त हो गए नील कमल कहा अन्य कमल को ही व्यावृत्त कर रहा है लाल कमल है सफेद कमल है। तो अपने बीच में अपने जाति वाले में अन्य को व्यावृत करता है वो विशेषण है दूसरे जाति वाले को व्यावृत्त करता है वो लक्षण है बस यही लक्षण और विशेषण में भेद दूसरे जाति वाले है उसको व्यावृत करता है वो लक्षण है जैसा गंध है दूसरे जाति वाले कौन है जल, जल है तेज है और जो भी अन्य को व्यावृत्त किया वायु को व्यावृत्त किया नील कमल में केवल अन्य कमलों को व्यावृत्त किया अपने ही अंदर जितने भी कमल है लाल कमल है श्वेत कमल है जो भी इनको व्यावृत्त किए तो अपने ही समान जाति वालों को व्यावृत्त करने वाला है विशेषण और भिन्न जाति वाले को व्यावृत्त करने वाला है लक्षण ये अंतर्मान है तो इसलिए यहां परमात्मा ने कहा अरे भूख और प्यास तुम तो धर्म हो धर्म कभी भी धर्मी को छोड़ के नहीं रहता है जैसा नील है कमल को छोड़ के नहीं रह सकता है कमल के साथ ही रहेगा अथवा किसी ना किसी धर्मी के साथ द्रव्य के साथ रहेगा अलग अस्तित्व नहीं होता है वैसा ही उस परमात्मा ने कहा अरे हे भू कौर प्यास तुम धर्म है इसलिए बिना धर्मी से आपका आश्रय बनेगा नहीं किसी न किसी आश्रय को लेना पड़ेगा अतः इन देवतों का ही आश्रय आपको बनाएंगे देवता मतलब देवताओं में भी प्राण तुझे प्राण का धर्म बनाएंगे तो भूख और प्यास है ये प्राण का धर्म हो गया स्वतः उसके अस्तित्व नहीं है। इसलिए हम बता रहे हैं अब्रुता अभिप्रजानी ही भगवान हम लोगों का भी कोई आश्रय के लिए आप चिंतन कीजिए तभी बोल रहे तासु एव वाम देवतासु आचा मी तासु मतलब दिन देवतों को मैंने जो आश्रय दिया है जिनमें प्रवेश किया है इन्हीं देवतों में ही आपका भागीदार बनाऊंगा अलग स्थान तो नहीं दे सकते इन्हीं में किसी जैसा मान लीजिए स्टेज में दस व्यक्ति बैठे हैं, और दो व्यक्ति आ गए जगह तो है ही नहीं तो बोलते हम कहा बैठे बोलते इनमें ही किसी ना किसी को एडजस्ट करके बिटा देंगे अलग तो जगह है नहीं वैसा ही ये देवतों में भी किसी ना किसी का बीच में आपको स्थान देंगे तो ये बोल रहे आंसु देवता देवतासु जो प्रवेश किए हुए देवता है इन्हीं देवतों में किसी ना किसी का स्थान आपको देंगे आश्रय और अलग नहीं दे सकते हैं इसीलिए बोल रहे अतः इन देवताओं में किस देवता का स्थान दिया उसको प्राण का स्थान दे दिया ये भूख और प्यास है ये प्राण के धर्म हो गए उन्होंने समझोता किया भूख और प्यास ने हम आंग के साथ जाके नहीं बैठ सकते और उसके बाद कान के साथ भी हम नहीं बैठ सकते नाशिका के साथ भी नहीं बैठ सकते हां एक के साथ हम बैठ सकते वो है प्राण देवता तो प्राण देवता के वो धर्म बन गए भूख और प्यास इसलिए भूख और प्यास है प्राण का धर्म माना जाता है क्षुदा पिपासा प्राण और जो भूख लगती है व्यक्ति को वो व्यक्ति कुछ भी कर देता है महाभारत में विदुर जी बता रहे भूखा व्यक्ति है वो धर्मों को नहीं पहचानता है जहां ज्यादा भूख लग जाती है वो सारा धर्म का उल्लंघन करते हैं ऐसा तो दस व्यक्ति धर्म को नहीं जानते उसमें एक भूखा भी माना है विदुर जी ऋतराष्ट्र को समझा रहे विदुर बहुत बड़े विद्वान थे भगवान ने स्वयं उसको महात्मन शब्द प्रयोग किया है भगवान कृष्ण ने तो उन्होंने वहां नीति का उपदेश किया है महाभारत में। तो नीति का बहुत सुंदर ढंग से वहां धृतराष्ट्र को समझा दिया तो उसमें उन्होंने कहा हे राजन दश धर्मा न जानते धृतराष्ट्र निबोधता हे राजन ये दश व्यक्ति धर्म को नहीं जानते धर्म क्या है अधर्म क्या है इसका ज्ञान उनको नहीं रहता है दश धर्माना जानती ये दश व्यक्ति धर्म को नहीं जानते ऋतराष्ट्र निबोधता हे राजन उनके विषय में तुम सुनो वे कौन धर्म को नहीं जानते मत्ता प्रमत्ता उन्मत्ता भ्रांत क्रुद्दो बुभुक्षिता त्वरमाशा लुब्धशा भीता कामी ये दश व्यक्तिमान है सबसे पहले बताया मत तो मत्ता कहते हैं किसको मत का मतलब है नशे में मत वाला व्यक्ति जो नश सेवन किया है एकदम मत है वो व्यक्ति धर्म नहीं जानता है एक बार राजा की सवारी जाने वाली थी क्योंकि राजा की जो सवारी जाती है राजमार्ग होता है वो खाली करते पूरा जैसे आजकल बड़े बड़े व्यक्ति आते हैं राष्ट्रपति हो प्रधानमंत्री मंत्रालय खाली करवाते हैं मंदिर में भी तो राजा जाने वाला था तो सारे प्रजा खाली कर रहे पूरा सैनिक जाके उसी मार्ग से शराब पी के एक व्यक्ति आ रहे मत होकर सैनिक ने कहा अरे यहां से हटो राजा आ रहे तो, तो कौन राजा है मेरे से बढ़कर कोई राजा ही है? नहीं मैं ही राजा हूं तो सैनिक ने सोचा क्या कर रहे अरे हटो राजा आ रहे तो कोई कोई राजा नहीं दूसरा मार्ग में जाने मैं राजा सैनिक ने उसको पकड़ दिया और राजा के पास लाया राजा ये व्यक्ति मत्त है अपने को ही राजा मान रहे राजा ने कहा इसको छोड़ दे दो राजा ने छोड़ दिया दूसरे दिन सुबह राजा ने कहा सैनिक को आदेश दिया कल व्यक्ति को आपने छोड़ दिया था उसको पकड़ के लाओ के मन में यहां आ गया राजा ने कल तो छोड़ दिया था आज पकड़ने के लिए क्यों बता रहे उन्होंने प्रार्थना किया भगवान कल तो आपने छोड़ दिया था आज पकड़ने के लिए आदेश क्यों दे रहे राजा ने कहा कल वो नहीं बोल रहा था उसके अंदर जो नशा था वो बोल रहे थे आज तो नशा उतर गया इसलिए अभी उनको दंड देना कोई भी व्यक्ति जो नशा में है उस समय में आप दंड देने से दूसरे दिन उसको याद नहीं रहेगा नशा उतरते हुए वो दंड भी भूल जाता है आज तो उसके अंदर नशा नहीं इसलिए अभी दंड देना है तो कहने का तात्पर्य है जो मत व्यक्ति है वो धर्म नहीं जानता है विदुर जी बता रहे इस राष्ट्र को दूसरा है प्रमत प्रमत्त का मतलब है असावधान किसी कार्य में सावधान नहीं रहना लोग बोलते प्रमाद कर रहे करके प्रमाद को मृत्यु भी माना है सनत कुमार जी बता रहे क्योंकि विदुर नीति के उपदेश करने के बाद हृदराष्ट्र प्रार्थना करते हैं विदुर आपने नीति तो बता दिया मुझे कुछ तत्व का उपदेश करो विदुर जी चुप हो जाते तो उन्होंने कहा राजन मैं आपको उपदेश नहीं कर सकता क्योंकि उपदेश इसलिए नहीं कर सकता हूं मैं दाशिका का पुत्र हूं आपको ये तत्व है सनत कुमार जो उपदेश करेंगे तुरंत सनत कुमार को स्मरण किया सनत कुमार जी वहां उपस्थित हो गए जिसके स्मरण मात्र से वहां सनत कुमार जी उपस्थित हो रहे वो तत्वोपदेश तो नहीं कर सकते किंतु शास्त्र का मर्यादा उन्होंने नहीं छोड़ा उसके बाद सनत कुमार जी धृतराष्ट्र को उपदेश करते तो वहां धतराष्ट्र ने प्रश्न किया था भगवान ये मृत्यु के विषय में मत मतांतर है तभी सनत कुमार जी कहते हैं भिन्न भिन्न मत हो सकता है मेरा मत है प्रमादो मृत्यु राजन प्रमाद ही मृत्यु है और कोई मृत्यु नहीं है इसकी व्याख्या करते हुए भगवान बाश्यकार इनके ऊपर भाष्य भी है सनत सुजाति के ऊपर बाश्यकार जी ने वहां अर्थ किया है स्वस्वरूपाच्युति यही प्रमाद है अपना जो वास्तव स्वरूप है यथार्थ स्वरूप है उससे च्युत होना और दूसरा माया के स्वरूप को आश्रय करके अपना मानना यही प्रमाद है सारे शास्त्र और महापुरुष एक स्वर से बता रहे हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद है न जायते मृयते वता रहे उससे हम च्युत हो गए जायते मृियते नाम रूपात्मक माया में आ गए यही प्रमाद है तो इसलिए यहां बता रहे हैं प्रमत्त अर्थात असवदान वो व्यक्ति भी धर्म को नहीं जानता है तीसरे को माना है उन्मत्त उन्मत्त व्यक्ति भी नहीं जानता है उन्मत्त का मतलब है पागल पागल को कहते हैं उन्मत्त पागल व्यक्ति भी धर्म नहीं जानता है पागल का मतलब लोक लोक में हम जो बिल्कुल ये हुआ विक्षिप उसको पागल मानते शास्त्र नहीं विषयों के प्रति पागल हुआ व्यक्ति भी धर्म को नहीं जानते वो भी पागल है किसी संत को कहा दिया किसी ने अरे वो तो पागल है करके उनके शिष्य ने आके कहा गुरुजी जी आपको वो बता रहे पागल हाँ वो मैं पागल हूं सारा संसार ही पागल है एक धन के पीछे पागल है, एक श्री के पीछे पागल है एक अधिकारी के पीछे पागल है ये संसार पागलों का अस्पताल है उसमें मैं भी एक पागल है भगवान का पागल हूं तो भगवान का जो पागल है ये समसार रूप अस्पताल से छुटकारा पाता है बाकी जितने भी जो पागल है ये शमसार रूप अस्पताल में ही मर जाते तो इसलिए पागल खराब नहीं है किन्तु लोक में जो पागल कहते हैं विषयासक्त पुरुष वो धर्म को नहीं जानता है तो इसलिए बड़े उन्मत्तः जो पागल व्यक्ति भी धर्म नहीं जानता चौथा बता रहे श्रांता श्रांता मतलब थका हुआ व्यक्ति अत्यंत व्यक्ति थक गया वो धर्म को नहीं जानता है जैसा नियम है मंदिर हो अथवा गुरुजन हो अथवा श्रेष्ठ पुरुष उनके सामने लेटना निषेध किया है वो बैठे हैं और दूसरा व्यक्ति लेट रहे धर्म विरुद्ध माना है अभी थका हुआ व्यक्ति थोड़ा पता है आया गुरू जी के पास सामने लेट गए माता पिता बैठे हैं लड़का आगे लेट गया ये शास्त्र विरुद्ध है बूढ़े माता पिता बैठे हैं जवान लड़का उनके सामने लेट है धर्म विरुद्ध माना है गुरु बैठे है खड़े है शिष्य उनके सामने लेटा है धर्म विरुद्ध है किन्तु थका हुआ व्यक्ति को पता नहीं वहीं लेट जाता है मंदिर के वहां भी जाके लेट जाता सामने किनारे भी नहीं इसलिए थका हुआ व्यक्ति भी धर्म को नहीं जानता है श्रांता और पांचवा है क्रो क्रोधित व्यक्ति वो तो निश्चय है क्रोधित व्यक्ति जानता नहीं क्रोध आने के बाद ये विचार नहीं करता है मेरे सामने कौन खड़े हैं नहीं विचार करता है क्योंकि ध्यातो विषया अनुपुंसा संगजाते संगा संजाते काम कामात् क्रोधो विजाते क्रोधाद्मोह बास यहां से बिगड़ गया सम्मोह हो गया विचार सारक हो गया भाषा कार्य ने वहां बताया गुरु माता पिता राम अभी आक्रोश माता पिता के सामने भी क्रोधित होकर उनको कुछ का कुछ बताते जिस माता पिता ने पूरा पालन पोषण किया है गुरु ने विद्या दिया है वहां मार्ग को पहुंचा दे उसके ऊपर व्यशागत क्रोध एक ऐसा चीज है, है। इसलिए जो क्रोधी व्यक्ति है वो भी धर्म को नहीं जानता है छठवा है बुभुक्षिता भूख लगा हुआ व्यक्ति अब देखिए भूख लग गई व्यक्ति को वो नहीं सोचा भगवान को भोग लगा है कोई ने बना दिया खा लिया भट्टा उनको कोई मतलब नहीं तो बुभुक्षित व्यक्ति वो भी धर्म को वो नहीं जानता है किन्तु नियम है जो भी हम भोजन बनाते हैं गीता में भगवान ने स्पष्ट बता दिया है देवतों ने हम लोगों को दिया है तो देवतों ने दिया हुआ वस्तु उनको देखकर ही भक्षण करना चाहिए अन्यथा वो पाप को ही भक्षण कर रहा तो इसलिए भोग लगाने के बाद ही ग्रहण करना अथवा घर में बुजुर्ग व्यक्ति है उनको खिलाने के बाद बाद में जवानों को बच्चे हैं उनको खिलाने के बाद बाद में खाना चाहिए अतिथि है उनको खिलाने के बाद बाद में खाना चाहिए किन्तु भूखा व्यक्ति नहीं देखेंगे पहले खाता है बाद में दूसरे को खिला सारा धर्म का उल्लंघन होता है ये बुभुक्षिता और त्वरमाणस्य त्वराण का मतलब शीघ्र करने वाला बिना विचार से करने वाला देखिये कोई भी काम है विचार पूर्वक करना चाहिए दो व्यक्ति माना जाता है चिंता कृत्वा एक कृत्वा चिंता चिंता कृत्वा है पहले चिंतन करता है विचार करता है उसके बाद कार्य करता है वो सफल हो जाता है और एक व्यक्ति कृत्वा चिंता काम पहले करता है बाद में चिंतन करता किसी को दो थप्पड़ मार दिया बाद में रोने लग गया, अरे मेरे से गलती हो गई ये करने के बाद चिंता एक व्यक्ति है पहले चिंतन करता है थप्पड़ मारने से इसका क्या प्रभाव होगा मेरे ऊपर क्या होगा चिंतन के बाद विचार करता है तो चिंताकृत वह व्यक्ति है वो सफल होता है इस लोक में भी परलोक में भी और कृत्वा चिंता है वो सफल नहीं होता है इसलिए बोले त्वराण कोई भी जो कार्य है बिना विचार से एकाएक तुरंत जो करता है वो भी धर्म नहीं जानता है इसलिए जो त्वराण लुब्दश लोभी व्यक्ति लोभी व्यक्ति भी धर्म को नहीं जानता है क्योंकि लोभी व्यक्ति ये नहीं सोचता है ये धन किसका है कोई मतलब नहीं तो इसलिए शास्त्र में कहा गया कामातुराणम भयम न लज्जा अर्तातुराणम गुरु न बंधु जो तो कामातुर व्यक्ति है ना उसमें भय है ना लज्जा है और जो लोभी है ना उसके लिए कोई गुरु है ना कभी परिवार है ये नहीं देखता है मुझे धन प्राप्त हो जावे किससे आ जावे कोई मतलब नहीं ये धर्म को नहीं जानता है लोभी व्यक्ति भी, भी भयभीत व्यक्ति वो भी धर्म को नहीं जानता है जैसा मान जी कोई व्यक्ति जा रहे जंगल से मंदिर का दर्शन करने में जंगल में मंदिर है और उसी का, उसी समय में शेर अथवा किसी प्राणी के आवाज सुना वो भयभीत हो गया इतना भयभीत हो गया वो देखा दौड़ते हुए मंदिर में घुस गया पैर में जूता है कोई है सब भूल गए हो क्योंकि भयभीत होने के कारण वो धर्म नहीं जाना मंदिर में जूता डाल के ले गए तो भीत व्यक्ति भी धर्म को नहीं जानता है भयभीत और कामी छा दसवा है कामी व्यक्ति जिसके अंदर कामना पड़ी है उसको कहते हैं कामी ये भी धर्म को नहीं जानता है तो इसीलिए कहा दिया विदुर ने, हे राजन, जैसा भूका व्यक्ति धर्म को नहीं जानता है वैस हे मत्ता प्रमत्तन्मत्ता श्रांत क्रुद्धो बुभुक्षिता भीता मी चतेशा ये दस व्यक्ति धर्म को नहीं जानते वैसे यहां भूख और प्यास को जो बना दिया परमात्मा ने जिसके साथ जोड़ दिया प्राण और प्राण वाला व्यक्ति भी धर्म को नहीं जानता है भूख के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं कर रहे सब कुछ कर रहे तो इसलिए भूख और प्यास है प्राण का धर्म है और भूक प्यास जुड़ने के बाद ये भूक प्यास निवृत्ति कैसा करे उसके लिए चिंतन में लग गए मनुष्य हर दिन सुबह से सायंकाल किसका विचार करे उसके लिए कैसा मिले किस प्रकार मिलेगा उसके चिंतन करते करते जीवन समाप्त हो जाता परमात्मा ने इसमें प्रवेश किया और दिया है शरीर किसके लिए भूल जाते हैं और अपना आहार है भोजन आदि के चिंतन में खो जाते हैं किंतु शास्त्र वहां सतर्क कर रहे ना आहारम चिंतित प्राज्ञो प्राज्ञ को विशेषण बता रहे जो मूर्ख है गंवार है उनके लिए छूट है देखिए शास्त्र किन के लिए होता है विद्वान को अर्थात तत्ववित्त के लिए भी शास्त्र नहीं अत्यंत जो गंवार व्यक्ति है उसके लिए भी शास्त्र नहीं शास्त्र है बीच वाले के लिए तो कोई कह सकते हैं तो पक्षपात हो गया बहुत बड़ा लौकिक कानून भी देखिए आप लौकिक कानून भी उनके लिए लागू होता है जैसा मान दीजिए कोई बोर्ड लगा है प्रोहिबिटेड यहां प्रवेश नहीं कर सकता यदि प्रवेश करेंगे तो आपको एक हजार रूपये और 6 महीने जेल में अब यदि कोई बच्चा उसमें गया अथवा कोई गाय का बचड़ा घुस गया क्या उसको जुर्माना लगाएंगे नहीं ना उसको दंड भी देंगे ना जुर्माना भी देंगे राष्ट्रपति गए अथवा प्रधानमंत्री गए ना उनको भी जुल्माना है ना कोई दंड किन्तु आप और हम जाने पर जुलमाना भी है दंड भी जैसा वहां बच्चा को भी नहीं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नहीं हम लोगों को वही सही शास्त्र बिल्कुल जो गंवार खाना पीना सोना बस यही उनके लिए शास्त्र नहीं पशु तुल्य है और ज्ञानी पुरुष है उसके लिए भी शास्त्र नियम नहीं शास्त्र नियम है साधक के लिए जिज्ञासु के लिए वो तो तत्ववित्त हो गया पामर के लिए नहीं तो इसलिए वहां बता रहे ना आहारम चिंतित प्राज्ञों जो प्राज्ञ है विवेकी है आहार के विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए क्यों स्पष्ट बता रहे हैं वहां आहारो ही मनुष्याण जन्मना सहजाए अपने प्रारब्ध के अनुसार पहले ही लिखा है भगवान इसको जितना मिलना है ये उसके प्रारब्ध में लिखा है जो पहले वाला कर्मों को लेके हम आए इसलिए उसका चिंतन नहीं तो इसलिए बोल रहे वो प्रारब्ध से मिल रहे किंतु धर्म में कम चिंतित धर्म के विषय में चिंतन करना चाहिए किस प्रकार हम उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं इसलिए भूख और प्यास है शरीर में जो परमात्मा ने जोड़ दिया ये अनर्थ का कारण हो गए और अनर्थ के साथ साथ यदि विचार यदि करे तो परमात्मा प्राप्ति का भी कारण है आगे का विचार हम लोग कल करें ओम शांति शांति शांति